श्री श्री राम पंच काली पूजा श्रीरामकृष्णकथा पंचदश परेद कालीपूजारात्रो संगोपांग विषे दैववाणी भक्सु केचन कालीम दीवता दर्शनाथ गतवंत कचन वात्काराको गंगा ततेष्टिबद्धतीर्थोपरी सामसना सतो निर्जने निशबद नामजप कव रात्रिपायदश द्वादशा महानिशा उश्रवण सद्य सरब भागीरथी उत्तरवाहिनी तटस्थ दीपालकम दृश्य है रामलालूपति पुस्तक हस्ती सकृमा मंदर आयात पुस्तक मंदिर मध्ये स्थाप्य मणिमातर सतृष्णलोचनाभ्या पश्य अस्ती दृष्ट रामलाल अवद अंत आया किं मणि अगृह सन अंत प्रविष माता सुषु सज्जिता अस्त गृह दीपाव माता पुर द्वै मंजूषास्थौ दीपौ उपरी दीपमान लंबते मंदरतल मातु परव्या माता पादप्दिव दलानाधपुष्पमाला वेशकरिणा माता सज्जा व्यधायी मणिअप्यु चामरं लंबते सहसा स्मृत प्रभु श्रीरामकृष्ण एतचर आदा कियर दीजन चक्रे तदा सकोचं रामलाल वदे एतत चामरं किम सकित एक चाम्रम कि सगी शनों राममलाल अतिदातर विजिम आरेभे तदि पूजा नारब्धा ये सर्वे भक्ता गताह ते पुनः प्रभो श्रीरामकृष्ण से प्रकोष्ठमे सवेता श्रीयुक्त वेणीपालसिथ ब्रह्म सजो ग प्रभो निमंत्रन पत्रे तु हा, हा, हा। श्री प्रभो निमंत्रण निमंत्रणपत्रे संजातः। दिन्नालो दिनाकोलेख प्रमािक्रामकृष्ण मटर्मोद प्रति वेणीपाल अकारि परम एव कथम अलखे मटर्मोदय आर्येखो न शुद्ध परम तबत्य न लिखित प्रकोष्ठ मध्येभोदंडा बाबूराम समीपत दंडा श्री प्रभु वेणीपाल्स पत्र विषय लपति बाबूराम स्पृशन दंडा अस्सा सधिस्थ भक्ताे तम पिवृत दंडा सधिस्थ महापुरषीना सत पश्यभुसमस्थ वाम प्रसार्य दंडाय ग्रीव बाबु रामस्य बाबूराम से ग्रीवाया पृष्ठत कर्णसमीपे हस्त न्यस्कानत संगो जाता है इद्म कपोल न्यस्त अतितरसमुद्विघन इव दंडा ऐसा ईषद हा। हाष क्रवीते श्रीरामकृष्ण सर्व दृष्टवा अस् क्यों कियती अभ्युन्नति राखालम् इमं मणिं सुरेन्द्रं बाबुरामम् अनेकान् अपश्यं हाजराः अत्रत्यं मां कीनं श्रीरामकृष्णः आं हाजराः किम् अतिबन्धनं श्रीरामकृष्णः न हाजराः अपि नरेन्द्रो दृष्टः श्रीरामकृष्णः न दृष्टः किन्तु इदानीम् अपि वक्तुं शक्नोमि किञ्चित् जातम् परम सर्वद्धि भविष्य की दृष्टि मणि प्रति प्रेक्षाण सवा अपश्य स्खलनोन्मुखावरण भक्ता दैवीवाणी अद्भुतवाता आकर्णय श्रीरामकृष्ण किंतु इमं बाबूराम स्पृ्ला तदृशंजा हाजरा हा। क प्रथम हा। प्रभु श्रीरामकृष्ण तुष्टि तस्थ किये कालान ब्रवीति नितगोपालाव यदि कतिचन स्यु पुनः चिंतती इदानमी तदवस्थो दंडा अस्त वदती अधरस यदि कर्म ह्रास सैदे परंका जाएते आंगल प्रभु पुनः भर्स यदि वह कितद हाष्यम श्री प्रभो पुनः स्वीयासन प्राप्य उप विवेश भक्ता भूतले उपावन बाबूराम तथा किशोरी किशोरीमहोदय झटि लघुखट्टा उपेत्य श्री प्रभो पादमूले उपवश्य एक, एक पदसेवा कुरता श्रीरामकृष्ण किशोरीमहोदय प्रति दिखाँ अति सेवन किम रामलाल आगत भौम नतिमेदयतः सातिशयक्त पदरजोजग्रा मा पू कर्म गल प्रभु प्रति तर् अहम साधयामी श्रीरामकृष्णी ओं काली, काली सवधान पूजा कुर मेष बलिद विधेय महा निशा पूजारंभो जाता प्रभु श्रीरामकृष्ण पूजा दिदक्षु आगता मत सीप गश्यं बलिदी लोका पंक्तिशो दंडा वध्य पशो उत्सर्गो जाता है बलिद नयनसमुद्योगो प्रभु श्रीरामकृष्ण मंदर त्यक्तवा स्वकोष्ठ प्रत्या श्रीरामकृष्ण से सा अवस्था न पशुवध द्रष्टुम न शक्ष्य रात्रद केचन भक्ता भक्तालिकाया मंद उपविष्टा आसन काली कालीरम आगम्य अवदत् चलतु तहव्य सर प्रस्तुत भक्ता देवता प्राप्त तथा ये यतव समाप्तं उषाकाल साम मंगलराजन साम मा पुनाट मंदर नाटमंदर यात्राभन मातान शुनोति प्रभु श्रीरामकृष्ण कालीम सेबद्ध बृहत्मध्यगे यात्राभन श्रोत आगछति मणि सहा गमन कौती श्री प्रभो प्रस्थाति श्री चिगीर्षु श्रीरामकृष्ण कथम तम इध गसी मणि अद भारा स्थिति गमा भी जुगा अस्त अतः सकृत सकृगृह ग्छा आलपन मा का मंदर समूरे नाटमंदरम यन मणिशोपन मूले भूमिष्ठ सन श्री प्रभो चरणंदनम कर श्री प्रभु वदती अस्तु प्रतिष्ठस्व किंच मदा उपयोगा वासो वासोयुग् आनेय